फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे अध्यापक और उपदेशकों तुम अपवित्र जन को सत्य ग्रहण कराकर करा शुद्ध करो तथा सब जगत की रक्षा करने के निमित्त अविद्या रूपी रोग के निवारण करने वाले होते हुए सबको माता के तुल्य पालो फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो दानशील प्रभात वेला के समान सुंदर प्रकाश करने वाले जन सबके लिए विद्या और अभय दान देते हैं वे संसार में श्रेष्ठ गिने जाते हैं फिर मनुष्यों को किससे क्या प्रार्थना करनी योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वन यदि आप हमको सुख पहुंचाइए तो हम विद्या देने वाले महावीर होकर आपकी सेवा निरंतर करें फिर मनुष्यों को किनके संग से कैसे होना योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सूर्योदय को प्राप्त होकर सब पदार्थ अंधकार से छूट जाते हैं वैसे धार्मिक विद्वान को प्राप्त होकर अविद्या से मनुष्य मुक्त होते हैं फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों तुम निरंतर प्राप्त होने योग्य विद्या और धनों को प्राप्त होकर सब मनुष्यों को सुखी करो फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है हे विद्वानों जैसे ईश्वर से निर्मित किए हुए पृथ्वी आदि पदार्थ प्राणियों को सुखी करते हैं वैसे ही तुम विद्या दान से सबको सुखी करो फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे ईश्वर से रचे हुए सूर्यादि पदार्थ सब मनुष्य आदि प्राणियों के कार्यसिद्धि के निमित्त हैं वैसे आप लोग भी सबकी कार्यसिद्धि करने वाले हैं फिर मनुष्यों को क्या आकांक्षा करने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों तुम जो जन्म मरण आदि व्यवहार से रहित जगदीश्वर हैं उसकी कृपा और पुरुषार्थ से तथा संपूर्ण पृथ्वी आदि पदार्थों के विज्ञान से अपनी अपनी उन्नत निरंतर करो फिर जिज्ञासु जन कैसे हों इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुपतोपमा अलंकार है जो विद्यार्थी विद्या और तगलता की इच्छा करते हैं वे यथार्थ वक्ता तथा ईश्वर के गुण कर्म और स्वभावों को धारण कर इष्टमति और विद्या को प्राप्त होते हैं इस सुक्त में विश्वे देवों के गुण का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 50वां सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ अब 16 ऋचा वाले 51वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर मनुष्यों को क्या चाहने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावारथ जो मनुष्य धर्म से ज्ञान पाने की इच्छा करते हैं वे सूर्य के प्रकाश के तुल्य विज्ञान को प्राप्त होते हैं जो सत्य पदार्थ की विद्या की उन्नति करते हैं वे सर्वत्र सकृत होते हैं फिर मेधावी जन क्या जाने इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य मनुष्यों के विद्या जन्म को जानते हैं वे मनुष्यों में पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को पाए सब पदार्थों के जानने योग्य होते हैं जो कर्म उपासना और ज्ञानों को प्राप्त होते हैं वे स्वामी होते हैं फिर मनुष्य किनकी प्रशंसा करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य विद्वानों की प्रशंसा करे वा विद्वानों का संग कर सकल प्रकृति आदि पदार्थ विद्या आदि पदार्थों को जानकर औरों को पढ़ाते हैं वे सबके पवित्र करने वाले हैं फिर मनुष्य कैसे राजजनों को माने इस विषय को कहते हैं भावार्थक इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है हे मनुष्यों जो चोर आदि के निकासने और धर्मात्माओं के पालने वाले हिंसाद दोषों से रहित सबके लिए सुख से निवास देने वाले पूर्ण विद्या युक्त जितेन्द्रिय न्याय से पिता के समान प्रजा के पालने वाले पूर्ण यौवन युक्त दुष्ट व्यसनों से रहित गुणग्राही जन हो उन्ही को तुम स्वामी मानो और छुद्र हृदय वालों को न मानो पित्रादिकों को संतान के लिए क्या करना योग्य है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जिनका सूर्य के समान सुंदर शिक्षा से पालने वाला पिता पृथ्वी के समान सहनशीलता आदि गुण और विद्या युक्त माता अग्नि के समान प्रकाशमान भाता वर्तमान है वही सुखी होता है तथा जैसे पूर्ण विद्यावान जन संमार्ग को पूछते हैं वैसे ही विद्या पढ़ने वाले पढ़ाने वालों का निरंतर सत्कार करते हैं फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है सब मनुष्यों को चोर आदि दुष्टों का व्यवहार कभी नहीं कर्तव्य है और जो धर्मात्मा अजात शत्रु अर्थात जिनके शत्रु नहीं हुआ तथा सबकी रक्षा करने वाले हों उनकी तुम निरंतर सेवा करो फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे विद्वानों तुम किसी दुष्ट का अनुकरण मत करो अपने शरीर को नष्ट मत करो तथा औरों के किए हुए अपराध के संगी मत होओ मनुष्य सदैव नम्र हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों सबसे नमस्कार करने योग्य परमेश्वर के सहाय रूप से हम लोग उत्तम क्रिया को धारण कर और दुष्टता को निवार विद्वानों के लिए हित सिद्ध कर सबका उपकार सदैव करें फिर सबको कौन नमस्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों तुम सबसे उत्कृष्ट विद्या वाले धर्मनिष्ठ परोपकारी जनों ही को सदा नमो तथा इनसे विनय नम्रता को प्राप्त हो फिर कौन सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जिससे विद्वान धर्मात्मा जन निष्कपटता से औरों के हित साधने वाले विद्या दान और उपदेश सब दुष्ट आचरणों को निवार के सत्य आचरण में प्रवृत्त करने वाले हैं इसी से सत्कार करने योग्य हैं फिर किसके तुल्य कौन मानने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है जैसे विद्वान जन बिजली भूमि अंतरिक्ष प्राण ऐश्वर्य और माता के तुल्य सबको बढ़ाने वा पालने वाले हैं इसी से पूज्य होते हैं फिर कौन धन्यवाद के योग्य हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो राजा के विद्या और जन्म की प्रशंसा करते हैं वे शुद्ध सुख को प्राप्त होते हैं जैसे बहुत विद्वानों के साथ यज्ञ करने वाला यज्ञ को सुभोषित कर समस्त जगत का उपकार करता है वैसे ही विद्वान जन पढ़ाने और उपदेशों से सबको प्राज्ञ उत्तम ज्ञाता कर प्रशंसा को प्राप्त होते हैं फिर कौन दूर करने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावार्थक हे मनुष्यों तुम विद्या का अभ्यास कर शरीर और आत्मा के बल से युक्त होते हुए दुःसाध्य भी शत्रुओं को सुसाध्य अर्थात उत्ममता से सुधे करो जिससे वे दूर स्थित ही भय से सधर्म के अनुष्ठान करने वाले हों फिर किससे मित्रता कर कौन दूर करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है यदि धर्मात्मा विद्वान जन धर्मनिष्ठ विद्वानों के साथ मित्रता रखते हैं तो वे निरंतर सुख को प्राप्त होकर मेघ के समान सबको बढ़ा के दुष्ट आचरण करने वाले छलियों को शीघ्र मारते हैं कौन संसार में आनंद के देने वाले हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य दुर्गम मार्गों को सुगम करते हैं और उत्तम घरों को बनाकर आप तथा औरों को निवास करते कराते हैं वे ही जगत में सुख करने वाले होते हैं फिर कैसे मार्ग सिद्ध करने चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ राजादि मनुष्य ऐसे मार्गों को बनावें जिनमें जाते हुओं को चोरों का भय न हो और द्रव्य का भी लाभ हो